ओम ज्ञान किसयुन्मी का श्री गुणे नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो निनंदी अद्वैत गाचर शिवा कविगौरभवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्णा मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे कल शाम को हम चर्चा कर रहे थे वृंदावनदास ठाकुर कहते हैं अध्यापीय से लीला करे गौर राय को न को भाग्यवान देखे बारे पाए ये जो नवदेव मायापुर धाम है अभी भी श्री चैतन्य महाप्रभु अपने संगियों के संग में कई प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के लीला स्थलियों से भरा हुआ ये धाम है और जहां हम बैठे हैं स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो एरिया है इसको ईश्व्यान कहा जाता है ईश ईश कौन है कृष्ण है उनका ये उद्यान है और ये राधा कुंड से अभिन्न स्थान है तो ये ईश्वद्यान है तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के संग में अवतरित होते हैं और जैसे सुबह प्रभु जी कह रहे थे कृष्ण वर्ण क्विषा कृष्ण सांगो पांगार्ष पार्षदम संकीर्तन प्राय यजंती सुमेद तो जब भगवान इस जगत में अवतरित होते हैं तो अकेले नहीं आते भगवान अपने सारे नित्य पार्षदों के संग में इस जगत में अवतरित होते हैं और कई प्रकार की क्रीडाए कई प्रकार की लीलाएं करते हैं जिसके द्वारा बद्ध जीवों को शिक्षा प्रदान करते हैं और अपनी ओर आकृष्ट करते हैं तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु आए और श्रीमद भागवत में चैतन्य महाप्रभु का वर्णन 11वें स्कन में हमें प्राप्त होता है जिसमें कहते कृष्ण वर्ण त्विषा अ कृष्ण वर्ण का मतलब है कृष्णदास कविराज कहते हैं कृष्ण ये वर्ण सदा जा रुखे अथवा कृष्ण कहते हो वर्ण निजा सुख तो कृष्ण वर्ण शब्द का दो अर्थ वो करते हैं। वो कहते हैं कि ये चैतन्य महाप्रभु की विशेषता क्या है कि उनके मुख में सदा ही कृष्ण वर्ण हमेशा रहा करता था सदा ही वो कृष्ण कृष्ण या कृष्ण नाम का उच्चारण करते थे और दूसरा चैतन्य महाप्रभु का गुण वो बताते हैं कि वो इतना अधिक आनंदित होते थे कृष्ण की महिमा का गुणगान करने के लिए या तो एक तो कृष्ण नाम नामोच्चारण करते थे और दूसरा है अत्यधिक आनंद अनुभव करते थे कृष्ण की महिमा का वर्णन करने के लिए इसलिए शुकदेव गोस्वामी को कीर्तन के आचार्य कहा गया है कीर्ति का कीर्तन करना कीर्ति को लाउडली चारण करना उसे कीर्तन कहते हैं तो चैतन्य महाप्रभु ये दोनों कार्य करते थे कृष्ण वर्ण का जो कृष्ण नाम है उसका उच्चारण करते थे और सदैव वही कृष्ण की महिमा का गुणगान करते थे फिर को उनके बारे में कहते हैं अ कृष्ण वही कृष्ण है लेकिन उन्होंने अपनी अंग कांति को छोड़ दिया है जैसे साफ होता है ना अपने पता नहीं। उसको त्यागता है नहीं धारण करता है फ्रेश तो वैसे ही चैतन्य महाप्रभु फ्रेश श्रीमती राधिका की अंग कांति धारण करते हैं और कैसे ही वो अंग कांति जिसको हम दो दिन से सुनते जा रहे हैं पीत बरान पिघले हुए सोने के भाती हैं और ऐसे नहीं फिर शुक्रदेव गोस्वामी कहते हैं सांग पांगार्श पार्षदम वो अपने संज्ञों के साथ अवतरित हुए थे स अंग तो स अंग उनके दो हैं कौन है नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य ये चैतन्य महाप्रभु के अंग हैं और उपांग कौन है जो अवयव हैं अंग के अवयव उसे उपांग कहते कहते हैं हैं बाकी और फिर वो कहते कि केवल अपने भक्तों के साथ ही नहीं बल्कि चैतन्य महाप्रभु कई सारे अस्त्र शस्त्र लेकर इस जगत में अवतरित हुए हैं हर अवतर आता है तो विशेष रूप से चतुर्भुज रूप में आता है और उनके पास शंख चक्र गदा पद्म आदि होता है लेकिन चैतन्य महाप्रभु भी अस्त्र को लेकर आए अपने साथ और वो अस्त्र क्या थे चैतन्य महाप्रभु ने दो अस्त्र लाए थे एक अस्त्र था कृष्णदास कविराज कहते हैं कि उनका ब्यूटी उनका जो सौंदर्य है ये जो सौंदर्य ऐसा चैतन्य महाप्रभु का अस्त्र था जिसके द्वारा दक्षिण भारत में जब महाप्रभु भ्रमण कर रहे थे वृंदावन आए थे इवन नवदित्य में उन्होंने जितनी लीलाएं की थे अपने सौंदर्य के द्वारा ही हजारों हजारों जीवों को अपनी ओर आकृष्ट किया और उनको शुद्ध किया और दूसरा अस्त्र क्या था वो दूसरा अस्त्र था कृष्ण का जो पवित्र नाम है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे खिर्षना, हरे खिर्षना, क्रिषना, खिर्षना, क्रिषना, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे नाम खड़ग लैया प्रभु पद के लिए कहा है महाप्रभु ने कि नाम का ये जो खड़क है खड़क मींस तलवार है आ, वो लेकर अपने साथ आ, जाएंगे एक सेनापति भक्त तो वैसे ही चैतन्य महाप्रभु इन दो आश्रो के साथ आते हैं और नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं तो इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु और दूसरे कौन है नित्यानंद प्रभु गौर और नित्याय प्रभु पाद अधिकतर हाँ शुरुआत किया गौर नीताई की स्थापना की सारे संसार में हाँ प्रभुपाद जब विदेश में एक स्थान में थे तो वहाँ उन्होंने गौर नीताई की स्थापना के बहुत शुरुआत के दिनों में और एक जैसे स्थापना के आल्टर में प्रभुपाद एक गीत गाने लगे परमा करुणा पहो दुई जनाताय गौर चंद्र जैसे इस गीत को लोचनदास ठाकुर के गीत को उन्होंने गाया तो प्रभुपाद के आंखों से आंसू बहने लगे और वो कहने लगे कि देखो कितने दयालु हैं चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जिनकी दया की कोई सीमा नहीं है उन्होंने अपनी दया का वितरण सारे दिशाओं में कर दिया है इवान शिला प्रभुपाद की कृपा से हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद की जो दया है उनकी जो करुणा है पूरे विश्व में है किसी भी कोने में जाते अफ्रीका या चाइना चाइनीज लोग और हरे कृष्णा नहीं बोलते क्या बोलते हैं हले लाम हले लाम र नहीं है वहां ऐसे लोग भी कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहे हैं तो प्रभुपाद कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की जो करुणा है वो असीमित है इसलिए कृष्णदास कविराज ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ संसार में कि पूरब की दिशा में एक ही साथ सूर्य और चंद्रमा उदित हो जाता है गौड़ोदय पुष्पवंतो चित्र के इस भौतिक जगत के अंधकार का विनाश करने के लिए गौड़ देश के पूर्व क्षिति से चैतन्य महाप्रभु जो सूर्य के भांति हैं और नित्यानंद प्रभु जो चंद्रमा के समान हैं ये दोनों अवतरित होते हैं और अवतरित होकर बद्ध जीवों के जीवन का जो अंधकार है उसका विनाश करते हैं तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की लीलाओं से भरा हुआ ये उनका धाम है मंडल भूमि इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि यह नवदीप बहुत हल्का नहीं लेना चाहिए मंडल भूमि जेवा मंडल तो भूमि ये ब्रज भूमि के समान है वृंदावन से अभिन्न है और जो व्यक्ति इस नवदीप या मायापुर के प्रति ब्रज की भावना का विकास करता है वो वास्तव में राधा माधव का शेल्टर प्राप्त करता है तो ऐसा ये लीला स्थली है ये जो स्थान जिसका नाम है नंदन आचार्य का घर तो नंदन आचार्य का ये घर ये विशेष स्थान है जहाँ ये पंच तत्वों में से तीन आकर यहाँ छुपते थे जैसे हम कुछ सेवा से भागना चाहते हैं तो छुप जाते ना कहाँ या फिर बचपन से छुपते रहते हैं दूसरों के आंखों से तो वैसे ही ये स्थान इतना विशेष है कि यहाँ चैतन्य महाप्रभु छुप गए थे यहाँ नित्यानंद प्रभु छुप गए थे और यहाँ और कौन अद्वैत आचार्य तो जो चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने से पहले नित्यानंद प्रभु अवतरित हुए थे राड देश में एक चित्र ग्राम में और जब ये नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए जब वो बालक ही थे तो उस समय उनके घर में उनके पिता का नाम था हड़ाई पंडित और माता थी पद्मावती उनके घर में एक सन्यासी आते हैं और कोई सन्यासी घर में आ जाए तो उनका बहुत अधिक सेवा आदि करते वो उनके जो पिता हैं नित्यानंद प्रभु के पिता और फिर सन्यासी कहता हैं मैं तो केवल भ्रमण करते रहता हूँ और मैं अकेला भ्रमण करता हूँ पृथ्वी के सारे तीर्थस्थलों में मैं अकेला मुझे एक सेवक की आवश्यकता है मेरे साथ एक ब्राह्मण होना चाहिए तो वैसे ही जिनके घर में रुके थे हड़ाई पंडित के घर में उन्होंने कहा आप जो भी मुझसे मांगना चाहते हैं मांगिए है, मैं आपकी सेवा करने के लिए तत्पर हूं। ये वचन उन्होंने तो उस सं ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे घर में एक पुत्र है मुझे क्या चाहिए तुम्हारा पुत्र चाहिए कौन व्यक्ति है आ, जो अपना पुत्र दे सके प्रभुपाद ने कहा कि मैं जब दिल्ली में प्रचार करता था तो कई सारे लोगों के घर में गया उन्होंने कहा कि आप भारत में जन्म लिए हो आपके पास चार चार बच्चे हैं एक बालक मुझे दे दो मैं कृष्ण भावना की शिक्षा दे दूंगा उसे और गीता और श्रीमद भागवतम का वो प्रचार कर सकता है इस आंदोलन को शुरू कर सकता है लेकिन लोग इतने आसक्त हैं कि अपने बच्चों को कृष्ण की सेवा में देना नहीं चाहते माया की सेवा में लगाने के लिए तत्पर है इवन भक्त बनने के बाद भी हमारे अंदर यह भावना होती है कि दूसरों के बच्चे भक्त बन जाए फुल टाइम बन जाए लेकिन मेरे बच्चे नहीं तो यहा जब हड़ाई पंडित सिंह सन्यासी ने मांगा कि मुझे आपका पुत्र चाहिए जो मेरे साथ सारे तीर्थों का भ्रमण करेगा तो एक प्रकार से तो उनको बहुत दुख हुआ फिर वो अपनी पत्नी पदमावती के पास जाते हैं और उनको कहते कि संन्यासी तो हमें एक अकेला जो पुत्र उसे मांग रहे हैं तो पत्नी जो हम पदमावती थे एक क्षण के लिए भी नित्यानंद प्रभु को नहीं देखते थे तो वो दुखी हो जाती थी कई युग बीत गए ऐसे उसे महसूस होता था तो फिर वो पत्नी कहती है कि जिस प्रकार से हाँ विश्व किसके पास आए थे दशरथ के पास आए थे? थे और जब राम को मांगा तो उन्होंने उनको कष्ट हो रहा था लेकिन फिर भी हाँ उनको प्रदान किया भगवान राम को दे दिया एक उन्नत सेवा के लिए तो इस सारी चीज़ों का स्मरण करते हुए हड़ाई पंडित ने सोचा कि मुझे भी अपने पुत्र नित्यानंद प्रभु हाँ उनको दे देना चाहिए नित्यानंद प्रभु का दूसरा नाम क्या था अवधूत भी कहा करते थे हाँ अब अव का मतलब है जो लोर एचिट्यूड है हमारा और धूत का मतलब है धो डालते हैं हाँ जो गंदी आदतें हैं उनको नित्यानंद प्रभु की कृपा से हम इजिली अपने जीवन से जीवन में से धो सकते हैं तो ऐसे हड़ाई पंडित ने अपने पुत्र को उनको अर्पित किया और नित्यानंद प्रभु उनके साथ भ्रमण करने लगे सारे तीर्थों में उन्होंने भ्रमण किया और बल्कि हड़ाई पंडित सोचने लगे कि जितने भी महान महान भक्त हुए हैं उन्होंने दूसरों के हित के लिए त्याग किया है शुक्रदेव गोस्वामी ने अपने वैष्णव पिता को त्यागा और उन्होंने भ्रमण किया और परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम वर्णित किया तो इस प्रकार से कृष्ण भी उसको अधिक उसका अधिक गुणगान करते हैं जो वास्तव में दूसरों के लिए जीवित रहता है कृष्ण और बलराम जब गोवर्धन के लिए निकल रहे थे तो बलराम को कृष्ण कहते कि देखो ये सारे वृक्ष ना तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं तो फिर कृष्ण वृक्षों का गुणगान करने लगे उन्होंने कहा देखो ये जो वृक्ष है ये अपने लिए जीते नहीं है इनका जीवन दूसरों के लिए है तो उसी प्रकार से कृष्ण बलराम को कहते हैं कि एक व्यक्ति को सदैव ही दूसरों के लिए जीवित रहना चाहिए प्राणे अर्थे धिया वाचा श्रेय आचरण सदा क्योंकि तो जितना अधिक अपने लिए जीते हैं उतने अधिक हम इस भौतिक जगत में दुख अनुभव करते हैं हम हाँ? जैसे श्रील प्रभुपाद का जीवन हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद सारे संसार के लिए जी रहे थे दूसरों जीवन का उद्धार करने के लिए इसलिए कृष्ण कहते बलराम को कि व्यक्ति को भगवान के प्रति ऐसे समर्पित होना चाहिए पहली वो चीज कहते हैं प्राणेर अपना प्राण लगाओ नहीं लगा सकते तो कहते प्राणेर अर्थेर फिर धन लगाओ वो नहीं लगा सकते उसमें भी इतना आसक्त हो धिया धिया मीन बुद्धि लगाओ बुद्धि भी काम नहीं कर रही है तो फाइनली कृष्ण बलराम को कहते हैं कि एक जीव को क्या करना चाहिए प्राणेर अर्थे धिया और फाइनली है वाचा कम से कम अपने वाचा को लगाओ हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो इस प्रकार से कृष्ण या नित्यानंद प्रभु अपने स्थान एक चक्र ग्राम को छोड़ते हैं और बल्कि चैतन्य महाप्रभु से पहले वो प्रकट हुए थे और फिर पूरे भारत में सारे तीर्थस्थलों का भ्रमण करते हैं नित्यानंद प्रभु और ब्रह्मन करते करते नित्यानंद प्रभु वृंदावन पहुंचते हैं और वृंदावन जब पहुंचे तो वृंदावन जाकर उनको अपनी सारी बाल लीलाओं का स्मरण हो आया क्योंकि नित्यानंद प्रभु कौन है कौन है कई लोग नए हैं तो उनके लिए कठिन होगा कि बलराम, संगे तो बलराम ही, कलियुगा में नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतरित होते हैं तो ऐसे नित्यानंद प्रभु जो वृंदावन में पहुंचे तो सारे ब्रज लीलाओं का स्मरण हो आया और वो बाल्य भाव में वहाँ भ्रमण करने लगे और फिर वृंदावन में यमुना के तट पर केशी घाट के पास श्रृंगार वट है वहां जाकर नित्यानंद प्रभु रुकते हैं और वहां जाकर केवल कृष्ण के स्मरण में आ, मत्त हो जाते हैं और वहा जब पहुंचे वृंदावन में तो उन्होंने सुना कि चैतन्य महाप्रभु नवदीप में अवतरित हुए हैं और उन्होंने संकीर्तन आंदोलन शुरू किया है तो उस समय चैतन्य महाप्रभु नवदीप में थे और चैतन्य महाप्रभु गया से वापस आए थे ईश्वरपुरी से दीक्षा प्राप्त करके और आकर शिवा ठाकुर के आंगन में घर में एक साल के लिए रोज रात्रि में फुल नाइट कीर्तन किया करते थे अपने सारे भक्तों को लेकर तो जब नित्यानंद प्रभु को ये पता चला तो नित्यानंद प्रभु सोचते कि मुझे जाना होगा नवदीप और जब चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन शुरू किया तो सारे जगहों से भक्त नवदीप आने लगे चैतन्य महाप्रभु से मिल, मिलने लगे और आ, उनके संकीर्तन आंदोलन में भाग लेने लगे तो वो समय चैतन्य महाप्रभु को एक ही दुख था कि सारे अलग अलग भक्त आकर मुझे मिल रहे हैं लेकिन अभी भी कौन मुझसे दूर है नित्यानंद प्रभु जो नवद्वीप में नहीं थे हाँ यहाँ मायापुर में नहीं थे वो वृंदावन में थे और लगभग बत्तीस साल उनकी आयु थी जब वो भ्रमण कर रहे थे और चैतन्य महाप्रभु की आयु आयु तेईस साल होगी एक साल के बाद उन्होंने फिर सन्यास ग्रहण किया था 24 साल की आयु में और नित्यानंद प्रभु ने इतने स्थानों में भ्रमण किया लेकिन जब तक चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा नहीं थी तब तक उन्होंने प्रचार आदि नहीं किया और फिर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का स्मरण कर रहे थे यहाँ नवदीप में तो उस एक दिन नित्यानंद प्रभु ब्रजभूमि या वृंदावन को छोड़कर नवदीप आते हैं और नवदीप आकर इसी स्थान में रुक, रुक जाते हैं हाँ ये जो नंदन आचार्य का घर है एक महान महाभागवत वैष्णव वैध है जिनका ये घर है जहाँ नित्यानंद प्रभु आकर उनके घर में आकर छुप जाते हैं जिनके सौंदर्य का वर्णन वृंदावन दास चैतन्य भागवत में करते हैं कि नित्यानंद प्रभु जो सूर्य के समान महातेजवान थे तेजवान वेश उन्होंने धारण किया था, सन्यासी वेश था जिनका विशाल देह था बहुत अधिक गंभीर थे धीर थे और पूरे दिन और रात्रि में केवल कृष्ण नाम का उच्चारण करते थे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम, हरे राम हरे राम राम राम हरे तो ऐसे नित्यानंद प्रभु जब इस स्थान में आए तो नंदन आचार्य को बहुत अधिक आनंद हुआ नंदन आचार्य ने उनकी सेवा की और जैसे नित्यानंद प्रभु नवदीप में प्रवेश किए तो आकाश में जय ध्वनि उठी और सारे लोग जोर से हरि बोल का उच्चारण करने लगे और किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था कि नवदीप में ये सारा वातावरण अलग वातावरण क्यों विकसित हो रहा है तो उस समय चैतन्य महाप्रभु एक दिन सुबह सुबह सारी पूजा वगैरह करके विष्णु की उपासना करके अपने भक्तों के बीच में आते हैं भक्तों के पास आते हैं और उनको कहते हैं कि मैंने कल एक स्वप्न देखा है और उन्होंने कहा वो कई बार कह चुके थे अपने भक्तों को कि एक महापुरुष नवदीप में आने वाला है कई बार उन्होंने अपने भक्तों को कहा था और फिर चैतन्य महाप्रभु अपने स्वप्न को बताते और वो कहते हैं कि मैंने आज ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह एक स्वप्न देखा है तो भक्तों ने पूछा क्या स्वप्न देखा है तो चैतन्य महाप्रभु बताने लगे कि मैंने देखा कि सारे संसार जिसमें समा सकता है ऐसा एक रथ आया था और उस रथ में एक महापुरुष विराजमान था और उस रथ के ऊपर एक बहुत बड़ी आ, जो फ्लैग है एक बड़ा फ्लैग था और जिस रथ का नाम ताल ध्वज था तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपने स्वप्नों का वर्णन कर रहे थे और उन्होंने कहा कि वो जो व्यक्ति उस रथ में विराजमान था मेरे स्वप्न में उसने अपने कंधे पर मुसल धारण किया हुआ था और कान में एक बाली डाले हुए थे और हाथ में कमंडलू उन्होंने पकड़ा हुआ था किस प्रकार से कई सारा वर्णन वो करते हैं और अचानक वो व्यक्ति महापुरुष उस रथ से नीचे उतरता है और मेरे घर के सामने आता है कौन कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु मेरे घर के सामने आता है और कहता है कि निमाई का घर है ये निमाई पंडित का घर है तो चैतन्य महाप्रभु कहते चैतन्य ये ये तो महाप्रभु कह रहे थे तो चैतन्य ने कहा स्वप्न में उनको पूछा तो आपका परिचय क्या है तो उन्होंने कहा मैं आपका भाई हूं कौन हूँ मैं आपका और कल मैं आपसे मिलूंगा तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत अपने स्वप्न से उठ जाते हैं और आकर सारे भक्तों को बताते हैं और जैसे ही उन्होंने नित्यानंद प्रभु का स्मरण किया जो साक्षात बलराम है चैतन्य महाप्रभु बलराम की भावना में आ गए हल की भावना में आए और वो जोर से भावावेश में आकर चिल्लाने लगे मद मद लाओ आ, मतलब शहद मुझे ले आओ आ, मुझे वारूणी चाहिए तो श्रीवास ठाकुर कहते हैं ये मत तो हमारे पास नहीं है आपके पास है आप जिसको देते हो और जो इसका पान करता है वो कृष्ण के लिए पागल हो जाता है तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का स्मरण करके नित्यानंद प्रभु के भावावेश भावना हा? से अभिभूत हो जाते हैं और फिर उसी समय बाह्य दशा में आकर चैतन्य महाप्रभु अपने दो जो प्रोमिनेंट भक्त थे उनको आदेश देते हैं कि एक महापुरुष आया है नवदीप धाम में जाओ उसको ढूंढ के लाओ तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर और श्रीवास पंडित को भेजते हैं कि जाओ पूरे नवदीप में भ्रमण करो और ढूंढो कौन है वो महापुरुष कहा छुपा हुआ है तो श्रीवास पंडित और हरिदास ठाकुर जाते हैं नवदीप के सारे घरों में जाते हैं और घूम घूम के वापस आ जाते हैं वापस आकर चैतन्य महाप्रभु को कहते कि हमें पूरे नवदीप में कोई महापुरुष नहीं मिला चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यह असंभव है चैतन्य महाप्रभु उनको बताते हैं हाँ, शिवराज ठाकुर और हरिदास ठाकुर चेत, दोनों चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं कि हम तो गृहस्थों के घर में भी गए पाखंडियों के घर गए जहां आ, बड़े बड़े आश्रम आदि है वहां गए नवदीप के सारे स्थानों में हमने भ्रमण किया लेकिन उस महापुरुष को हम देख नहीं पाए चैतन्य महाप्रभु जोर से हंसने लगते हैं और वो कहते हैं बड़ा गुढ़ नित्यानंद कि नित्यानंद प्रभु को समझना ये बहुत आ, गुड़ है या रहस्यमयी है आ, इसलिए चैतन्य महा आ, नित्यानंद प्रभु को वही व्यक्ति वास्तव में समझ सकता है जिसके ऊपर गौरांग महाप्रभु की अहित की कृपा हो तो वृंदावन दास ठाकुर कहते कि कई लोग केवल चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार करते हैं और नित्यानंद प्रभु को स्वीकार नहीं करते क्योंकि बंगाल में वैसे ही हैं। इसलिए श्रील प्रभु पादय अपने देखा यहाँ राधा माधव के वहाँ गौरणीताए नहीं है हाँ राधा माधव अष्टसकी और श्रीमान महाप्रभु है नित्यानंद प्रभु नहीं है आप कोलकाता टेम्पल जाएंगे तो वहां गौरणीताएं के बजाय केवल चैतन्य महाप्रभु हैं तो बंगाल में अधिकतर लोग क्या करते थे गौरांग महाप्रभु को स्वीकारते थे लेकिन नित्यानंद प्रभु को स्वीकारते नहीं है इसलिए वृंदावन दास ठाकुर ने कहा कि जो भगवान के भक्त होकर भी शिवजी का अनादर करते हैं महादेव शिवजी जो वैष्णव में श्रेष्ठ है तो वो वास्तव में भगवान के भक्त नहीं है इसलिए वृंदावन ठाकुर कहते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि ये वैसे ही है जैसे लोग भगवान की पूजा करना के लिए बहुत उत्साहित होते हैं लेकिन भक्तों की पूजा करना या भक्तों को रिस्पेक्ट देना उसमें ढीले होते हैं तो वो व्यक्ति कभी भी कृष्ण की आतु की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते इसलिए जो नित्यानंद प्रभु है वो वास्तव में आदि गुरु हैं या भक्तों के आ, महान प्रतिनिधि है इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ये स्थापित करना चाहते थे कि कि वास्तव में नित्यानंद प्रभु को समझना बहुत अधिक दुर्लभ या पूजा आमा है के बड़ा यही तो सिद्धांत गीता भागवत कैल दृढ़ गीता भागवत में एक ही शिक्षा है की मेरे भक्तों से भी अधिक भी अधिक मेरे भक्तों की पूजा श्रेष्ठ है ये इस चीज को कृष्णदास कविराज कहते हैं फिर चैतन्य महाप्रभु जोर जोर से हंसे और उन्होंने अपने भक्तों का हाथ पकड़ा और कहा चलो मैं दिखाता हूँ महापुरुष कहाँ छुपा है तो चैतन्य महाप्रभु शिवरास ठाकुर का घर कल हम जाएंगे 8-9 बजे के आसपास वहां दर्शन करने के लिए तो वहां ये सारा डिस्कशन हो रहा था चर्चा हो रही थी वहां से चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को लेकर इस स्थान में आते हैं और इस स्थान में आकर वो नंदन आचार्य के घर में आ जाते हैं और यहाँ आकर देखते हैं कि एक महापुरुष गंभीर मुद्रा में बैठा है और कृष्ण राम का उच्चारण कर रहा है pigen, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम तो सबने उस महापुरुष को देखा नित्यानंद प्रभु को अभी किसी ने नहीं देखा था पहले सबने नित्यानंद प्रभु को देखा जिनका तेज कोटि चंद्रमा के समान था और वो कृष्ण के आवेश में पूर्ण रूप से मग्न थे और निरंतर हंसते जा रहे थे और महापंक्ति योग के जो लक्षण हैं उनके हृदय से प्रकट हो रहे थे और नित्यानंद प्रभु के सामने चैतन्य महाप्रभु आकर खड़े हो जाते हैं नित्यानंद प्रभु अपना मुंह ऊपर करते हुए चैतन्य महाप्रभु को देखते हैं। एक अपने जो आंखें ब्लिंक किए बिना पलके देखते जाते हैं वृंदावन कि नित्यानंद प्रभु पहली बार अपने जो प्राणनाथ नाथ है आराध्य है स्वामी हैं, चैतन्य महाप्रभु को देख रहे थे और उनके सौंदर्य को एक प्रकार से पीते जा रहे थे और फिर जब ऐसे देख रहे थे और बिल्कुल थे या कुछ बोल नहीं रहे थे तब चैतन्य महाप्रभु होने सोचा कि नित्यानंद प्रभु का जो असली स्वरूप है उसको मुझे प्रकट करना होगा सारे जगत को पता चले कि नित्यानंद प्रभु कौन है इसलिए नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण किए बिना चैतन्य महाप्रभु या राधा कृष्ण की प्राप्ति असंभव है बिना नित्य हम भाई राधा कृष्ण पाए तेना कि राधा कृष्ण प्राप्त करना असंभव है नित्यानंद प्रभु की कृपा से तो फिर चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु बिल्कुल ही शांत है तो वो अपने आज जो भक्त है श्रीवास ठाकुर को आज्ञा देते हैं श्रीवास ठाकुर को कहते हैं कि हे है श्रीवास उनको केवल इशारा करते हैं तो श्रीवास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के इशारों को समझ जाते हैं और जैसे उन्होंने इशारा किया साकुर शिव ठाकुर महाप्रभु ने तो श्रीवाया तो शिवा शिवा का सबसे सुंदर श्लोक उस श्लोक में वर्णन था कि नटवर कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन हो रहा था कि कृष्ण ने अपना जो है उसके ऊपर मोर धारण धारण किया हुआ है और कानों में का नामक एक एक फूल फूल को कृष्ण करते हैं हैं हमेशा रखते जब वो चराने के लिए जाते हैं जो हमेशा पिता धारण करते हैं वैज और भगवान वैजयंती माला धारण करते हैं तो वैजयंती माला से बनती है जिसको धारण करते हैं और फिर सारे अपने सखाओं के के साथ वृंदावन वन में प्रवेश करते हैं कृष्ण तो जैसे ये वर्णन किया तो नित्यानंद प्रभु ये सुनकर ही भावावेश में आ गए जोर जोर से कूदने लगे नाचने लगे चिल्लाने लगे कृष्ण के विराह में तो इस से इस श्लोक में कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन हो रहा था और उस सौंदर्य के वर्णन को जैसे उन्होंने सुना तो वो चेतना शून्य होकर मोर्चित हो जाते हैं अरे कृष्ण हरे कृष्ण तो वो चेतना शून्य होकर मोर्चित हो जाते हैं और फिर महाप्रभु चैत को अपने घोर से वो लगते हैं फिर से जो गिर जाते हैं तो सारे भक्त प्रार्थना कहते हैं कि हमेशा हमें ऐसा कभी भी नहीं देखा कि कृष्ण सदैव के के गोद गोद में में रहते हैं, हैं। लेकिन आज हां की विराजमान तरह से स्थान है, जहां पहली बार महाप्रभु प्रभु साथ आ, मिलते हैं। और इस सारे किला को देखकर सारे भक्त आनंदित हो जाते हैं कि पहला महाप्रभु का और नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों को तो कहा मिलान ये मेरे जीवन का सर्वोत्कृष्ट और सबसे शुभ दिन है तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु के साथ चैतन्य महाप्रु का मिला या हुआ था प्रभु प्रभु ने ने कई कई सारे सारे सारे प्रश्न उस समय चैतन्य महाप्रभु जब कहा कि मैं तो तीर्थों का किया, लेकिन कल युवा में मैंने बड़े-बड़े तो और बहुत सारे लोगों को अनेक में पूछा कि कि कि मुझे मुझे बताओ कृष्ण है। तो कहते हैं कहा ईश्वर पूरे से दिशा लेकर और नवद्वीप में अवतरित हुए हैं कलियुमा में कृष्ण कहा है नवद्वीप मायापुर में है नित्यानंद प्रभु ने कहा इसलिए है मैं सारे स्थानों को छोड़कर यहाँ आया हूँ अधिक पात्री हूँ सबसे अधिक पाकि हूँ इसलिए मैंने सोचा कि चैतन्य महाप्रभु पति पागर करने वाले हैं इसलिए सोचा की बाकी तिलुओं को भ्रमण करना बंद करो और कहा जाओ में अपना चाहता पूर्णिमा तो तुम तैयार हो जाओ तो प्रभु पूछते आपकी जो ब्यासूजा है अब श्रीवास ठाकुर के घर में बनाएंगे तो जैसे ही दूसरा सुबह तो समय प्रभु गंगा में नित्यानंदते हैं और गंगा स्नान करने के लिए जैसे ही नदी के किनारे आए तो उन्होंने देखा की मगरम्छ तह रहे हैं कौन तह रहे हैं तो नित्यानंदावे अनंत शेष है तो उन्होंने लगाए नदी में और मगरमच्छ तो तो तो के ऊपर जाकर बैठ गए आ जाओ पूरा नितानंद आते हैं और नितान के हाथ में एक माला भी जाती है पहले आर्मी तो तो नहीं, नहीं सारे भक्त महापुरुष के पास जाते हैं, हैं हैं, उनको कि को को माला माला कर रहे और फिर उस जिन साल में घटित हुए और फिर एक दिन तो थे तो ने किया लेकिन दूसरी बार में जब एक दिन निकल रहे थे तो कुछ लोग तो कहने लगे हे तो होगी हो इतना जोर जोर से चिल्लाते रहते हो दूसरों की भी खराब कर रहे हो भगवान तो सोते रहते शेष पर अनको तो डिस्टर्ब कर जोर-जोर से करके तो सारे ऐसे जो लोग हैं सारे निंदा निंदा नाम की निंदा कर रहे थे और तो पार्षद ने सुना निभ ने तो और वो रात्रि के शाम के समय में शिवा के आंगन में गए और वहां जाकर अपने सारे भक्तों के संग नृत्य किया करते तो जब वहां पर उन्होंने नृत्य करना शुरू किया कीर्तन करना शुरू किया उन्होंने कहा कि हर की की तरह मुझे आनंद नहीं हो रही कुछ है, कुछ तो तो चीज़ उनको पता था कि मैंने आज क्या सुना है भगवान के पवित्र नाम के की सुनी है जिसके कारण मैं हरिम का उच्चारण करने में आनंद की अनुभूति नहीं कर रहा हूँ तो कहते हैं कि आपने सारे को प्रेम दिया लेकिन मुझे और ठाकुर को आपने प्रेम प्रेम नहीं नहीं दिया है है कृष्ण जिसके कारण आज आपको नहीं आ रहा दियातन में तो फिर अचानक चेतने के बीच में से भाग जाते हैं दौड़ते हुए निकलते हैं किसी को पता नहीं कहां चले गए और आकर गंगा में आकर जंप लगाते हैं वो सोचते कि मेरा जीवन क्यों क्यों है मैं जीवित क्यूं? मुझे कृष्ण के, के प्रति कोई भी नहीं है कि इतनी मर जाना चाहिए ऐसे और वो तो नदी के किनारे आए गंगा में उस समय दो से तो देखा था। और था। और हरिदास ठाकुर दोनों दोनों ने भी जन्म बाहर रहे थे। कहा कि ये जीवन है कृष्ण के अनुराग के बिना बल्कि प्रार्थना करते हुए कहते हैं, दास चैत्र धन मैं आपका सेवक बनना चाहता हूं लेकिन मुझमें सेवा के बदले में कुछ चाहिए क्या चाहिए का प्रेम बाहर निकाला चैतन्य महाप्रु होने लगे मेरे जीवन कृष्ण के लिए नहीं होता है कृष्ण के लिए पागल नहीं है तो फिर चैतन्य महाप्रु तो कहा कि जो चीज आप ने देखी है वो किसी के किसी के पास जाकर जाकर मत और आप को बताओगे तो तो तो तो सब लोग मुझे कभी भी नहीं डर गए उनको लगा हो सकते हैं उन्होंने तो क्या किया ये दोनों चले गए कि तो के कराते हैं। करते हैं। और पूरे रात्रि में चैत्र महाप्रुष के साथ नंदन आचार्य कृष्ण कथा करते हैं कृष्ण कथा को सुनते जा रहे थे और यहाँ जितने भी लोग हैं हैं पूरी में में सारे रो रहे थे उनको लगा कि हमसे अपराध हो हो गया जिसके कारण क्षेत्र हमारे से दूर गए तो थे थे हैं। ये प्रेम का एक लक्षण है कि अपने प्रेमी को दंडित करना जिससे प्रेम की वृद्धि होती है तो वैसे ही क्षेत्रीय महाप्रभु ने फिर आद आचार्य को लगा की मैंने कहा था आते है है। हैं चैत्रो भक्त को तो कि बताओ क्या कर रहे हैं श्रीवास ठाकुर ने कहा सारे भक्त केवल के के के हैं हैं हैं आपके बिना से से से से निकलते और और अपने सारे भक्तों मिलते भी यहां आकर छूट जाते कहा जाओ उस आदवित्य को बुलाओ जिसकी में में जगत हुआ था, वो मेरी तो मेरी पूजा पूजा पूजा करने के लिए नहीं रहा है, उसको बोला अपनी पत्नी, बच्चे सबके साथ आओ, कई सारी की लेकर मेरी करो, ऐसा आदेश के अंदर चैत्य महापुरु ने रामायण पंडित को दिया जो शांति को चले गए वहां जाकर उनको कहा कि आपके लिए कृष्ण प्रकट हैं बल्कि आदि ने सोचा कि सारे जगत कृष्ण के नाम लोग भौतिक कार्यों में किसी को लेने की इच्छा नहीं है कृष्ण की सेवा करने की इच्छा नहीं है कृष्ण के बारे में सुनने की इच्छा नहीं है, कृष्ण के बारे में बोलने की इच्छा नहीं है सारे लोग भौतिक है ऐसे लोग नरकारी हो सकते हैं सोचा उठा तो स्वयं भगवान तो तो के परा, के का तुलसी तुलसी है ना कि और थोड़ा सा को करने से कृष्णा उस व्यक्ति हो जाते हैं। लेने कहा वो सही में कृष्ण है या नहीं कहा छुपे हैं तो, है। तो फिर आत्मीय दशहरे को नंदन आचार्य के घर में छुपे हैं फिर आप दशा आते हैं क्षेत्र में महापुरु के प्रणाम करते हैं और उनका पूजन करते हैं का करते नमो देवाया, कृष्णाया इस मंत्र के द्वारा आप क्षेत्र महाप्रभु प्रणाम करते हैं और क्षेत्रीय महाप्रु की कृपा को करते हैं इस प्रकार तो से हाँ तो बहुत विशेष है श्री की जो अध्यात्मिक गुरु है, और है, आ, तो है, की से है। सारे वैश्वान आते हैं और चैतन और जो महाविपली है यहाँ पर प्रार्थना करते हैं आध्यात्मिक बल दे इसके द्वारा आप गौरव मिलता है आपकी जो शिक्षा है उनका विदरण कर पाए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे नाम हरे नाम राम राम हरे हरे श्री श्री दाय गौर सुंदर की जय आनंद शारदीय की जय गौर दया परमपाति जय दयाल गोविंद जी सिद्ध सर्वसाक्षी प्रभु की जय